पितृकुल से भक्ति के संस्कार रत्नावती जी को प्राप्त हुए और फिर ससुर कुल से भी भक्ति के संस्कार आपको प्राप्त हुए ऐसी पवित्र भक्ता श्री रत्नावती जी आपकी चर्या क्या है आप विशेषण गिनते जाइएगा कितने विशेषण इनके जीवन में कथा कीर्तन प्रीति एक विशेषण कथा कीर्तन प्रीति कथा में प्रीति हो गई कीर्तन में प्रीति हो तो बस समझ लो जीव का कल्याण निश्चित हो गए जब तक कथा कीर्तन में प्रेम नहीं होगा तब तक, तक वह जीव कल्याण का भागी नहीं होगा सता प्रसंग मम वीर्य संविदो भवन तीर्थ कर्ण रसायना कथा तजोसणा दासपववर्गवर्त्मने श्रद्धार भक्तिरनू प्रमुति भक्म जातविराग इंद्रिया मदरचनाम चिंतया चित्त यो ग्रहणे योग युक्त यतिष्योगे भगवान के श्रवण चरित्रों के श्रवण से ही जीव का कल्याण होता है यृण्वतोपेत्यरतिर्तृष्णा यृण्वपेरित सु्यचि पुंसा भक्तिर्पुरशे सख्यम तदे हम बद मे अंतरण की सद्य शुद्धि निर्मल निष्काम अंत की प्राप्ति भगवत चरित्रों के श्रवण से होती है। रहित चित्त हो गया यही मुक्तावस्था है लौकिक पारलौकिक भोगों की स्प्रिया का अभाव सन्यास क्या है एषणा त्यागो सन्यास है त्रिविध एषणाओं का त्याग यही सन्यास सुतवित लोक ईषणाति कही कर इन कृत ये स्थिति कथा सुनने से प्राप्त हो जाए बस सुने ईमानदारी से तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी अंतकरण की शुद्धि हो जाती है भगवान में प्रीति हो जाती है और तत्पुरुषेच सक्षम भक्तों से मैत्री हो जाती है चार चार लाभ भगवान के चरित्र सुनने वालों को हो जाते हैं और सारी तृष्णा मिट जाती है भगवान के चरित्र सुनने वाले की हां कहने वाले की तृष्णा नहीं मिटी और सुनने वाले की भी तृष्णा नहीं मिटी तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि न ईमानदारी से कहा गया ईमानदारी से सुना गया ईमानदारी से भगवत चरित्र कहे जाएंगे तो लौकिक पारलौकिक किसी पदार्थ की स्प्रिया चित्त में नहीं रह जाएगी और ईमानदारी से भगवत चरित्र सुने जाएंगे तो फिर भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का सर्वथा क्षय हो जाएगा फिर कोई कामना चित्त में रह ही जाएगी आप लोग कहेंगे कोई प्रमाण दीजिए कथा सुनने से सारी वासनाओं का क्षय हो गया हो एक दो प्रमाण है अभी रत्नावती का चरित्र ही इसका प्रमाण और हमारे भक्तराज श्री रैदास जी महाराज जिनका चरित्र भक्त में बहुत भाव भर करके नाभाजी ने गाया है भक्त रहे जी जिनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ था और जो महान भक्त श्री रामानंद स्वामी जी के कृपा पात्र अद्भुत भक्त हुए भक्ति काल के श्री रह जी इस भाव को एक पद में कह रहे हैं कह रहेदास मिले हरि दासा जन्म जन्म की पूरी आशा माने आशा तृष्णा मिट चुकी है भक्तों के मिलने से क्योंकि भक्तों ने मिलकर चरित्र सुनाए हैं और चरित्रों को सुनकर तृष्णाएं मिट गई ये बात श्री रैदास जी ने एक पद में कही है आज के दिवस की मैं लूं बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा आज के दिवस की मैं लिम बलि आ रा मेरे घर आया राजा। राम जी का प्यारा करू बंदवत चरण पथारू तन मन धन सन तन पर बारू तन मन धन सन तन पर बारू आगन भवन पवन आंगन भवन भय हरि पावन हरिजन बैठे गावन हरि हरिजन बैठे हरी जस गावन हरी कथा कहीं अर्थ विचारे कथा कहीं मरू अर्थ विचारे आप तरे और तू तारे आप तरे तरे ओ रन कू तारे तरे कूरे दास मिलें हरिदास हरे दास जन्म की पूरी आशा जन्म जनम पूरी आसा आज के दिवस की है निवलिह आया राजा राम जी का प्यार मेरे आया राजा राम जी का प्यार भगवत प्राप्ति संबंधी जितने वाक्य हैं उन सब का एक जगह संकलन किया जाए तो सबकी एक वाक्यता हो जाएगी शृण्ति गाय गृणसा स्मर नंदी तवे तम जश्यचिण भवप्रवाहो प्रवाहोपरम पदाबुज ते एव तक प्रवाहोपरम पदाबुज अचिरेण पश्यन्ति अस्मिन् पश्यस्म पश्य बस तीन काम कर भगवत प्राप्ति वक्तरी सति श्रण्वंती श्रोतरी सति गायंती उभया भावे सति गृणंती वक्ता मिले तो सुने जिज्ञासु मिले तो सुनावे और वक्ता श्रोता न हो तो उन्हीं चरित्रों में डूबे रहे उन्हीं का कीर्तन करते रहे उन्हीं का पाठ करते रहे पिबंती भगवत आत्मन सता कथाम श्रवण फुटेशु संभृतम निते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोहा एक ही उपाय श्रवण इसलिए जब तक कथा कीर्तन में प्रीति नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा नहीं होगी तजोषणा आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भगवत चरित्रों के प्रेम पूर्वक श्रवण से ही भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय होता है और श्रद्धा बहुत अपेक्षित है जहां जिसकी श्रद्धा है उसका संपूर्ण प्रयास वहीं होता है धन में श्रद्धा होगी तो फिर किसी भी उपाय से धन प्राप्ति के प्रयास में लगा रहेगा जिन विद्यार्थियों की विद्या देवी में श्रद्धा नहीं है अध्ययन में श्रद्धा नहीं है उन्हें आप इंद्र के समान सुख सुविधा प्रदान कर दें मणिमय महल में उनको कुसुम सेज पर पधरावे और सुंदर सुंदर व्यंजन परोस के जिमावे अनेक दास दासी उनकी सेवा में लगे रहें और पढ़ाने के लिए साक्षात बृहस्पति जी का आमंत्रण करें अथवा भगवती शारदा देवी प्रकट होकर पढ़ाने लग जाएं पर यदि विद्यार्थी की अध्ययन में श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं पड़ेगा और अध्ययन में श्रद्धा होगी तो लाख असुविधाएं होने पर भी ऊपर यही बात भगवत प्राप्ति की बात है लोग कहते हैं महाराज क्या करे भजन में नहीं मन नहीं लगता क्यों नहीं लगता मन भजन में इसलिए भजन में नहीं लग, मन लगता क्योंकि आपकी भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा नहीं भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा होती तो भजन में मन लगाना नहीं पड़ता फिर भजन में ही मन लगता फिर दूसरे किसी कार्य में मन लगता ही नहीं सही बात तो यह है मन लगाने की जगह तो श्री ठाकुर जी ही संसार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर मन जाता तो है पर वहां अधिक समय तक टिकता नहीं है वहां से फिर वापस आ जाता है सुंदर से सुंदर रूप है मन गया फिर वहां से वापस आ गया बढ़िया से बढ़िया संगीत है कान गए वहां कब तक सुनेंगे थोड़ी देर बाद तो आएंगे गए अरे भाई बहुत रात होगी डेढ़ दो बजे अब सोना चाहिए कोई भी रूप रस गंध शब्द पर सबसे मन भर जाता है पर हमारे ठाकुर ऐसे हैं इनके रूप का दर्शन करने के बाद फिर मन भरता नहीं है तब तब मुख चंद्र चकोर ये नैना निषदिन अरवरात मिलवे को मिले ही रह मान कू मिले क्योंकि क्षणे क्षणे ये नवताम उपैती तदेव रूपम रमणीयताया प्रतिक्षण नवीन इसलिए हमारे वृंदावन की अवध की उपासना में जब श्री ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करते हैं तो हर दर्शन में उन्हें प्रथम दर्शन का सुख मिलता है श्रीजी अपने प्राण बल्लभ का दर्शन करती हैं तो हर दर्शन में उन्हें प्रथम दर्शन का सुख मिलता है रस कथा के रस से तृप्ति हुई किसी की आज तक परीक्ष जी के संबंध में श्रवण हु करोट गुनी प्यास है श्रवण करते करते प्यास बढ़ गई रस पीते पीते पिपासा बढ़ती चली गई श्री कृष्ण के नाम का रस श्री कृष्ण की कथा का रस श्री कृष्ण की अधर सुधा का रस उससे मन आज तक कभी किसी का भरा नहीं श्री कृष्ण के चरण कमल की दिव्य सुगंध से मन आज तक किसी का भरा है जो उनके चरण कमल के भ्रमर बन गए वे लौट कर पुनः संसार में आए ही नहीं श्री कृष्ण की नूपुर की ध्वनि उनकी कटी कटिंक की रुंझुन और उनकी वेणु की मधुर स्वर लहरी से आज तक किसी का कान भरा है क्या श्री कृष्ण के मंगल में स्पर्श से आज तक किसी को तृप्ति हुई क्या तो श्रीकृष्ण का ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श ऐसा दिव्याति दिव्य चिन्हय है जहां ये मन पहुंच जाए इंद्रिया पहुंच जाएं तो श्री कृष्ण के निकट पहुंचने के बाद फिर वहां से लौटकर आती मन भगवान में ही लगाई जा कथा कीर्तन प्रीति भगवत प्राप्ति के पथिक का पहला लक्षण है कथा कीर्तन प्रीति श्री रत्नावर जी के चरित्र की यही विशेषता है अभी उनके पूर्वजों के चरित्र को सुन रहे थे आप अब उनका चरित्र है कथा कीर्तन प्रीति आपका कथा कीर्तन में बहुत प्रेम था भीर भक्तन की भावे योग मार्ग का जो साधन है ज्ञान मार्ग का जो साधन है उसमें एकांत सेवन पर बहुत जोर दिया जाता है पर हमारा जो प्रेम का पथ है इसमें एकांत की भी जरूरत नहीं है इसका एकांत तो सबसे निराला है एक माने एक श्री कृष्ण एकमेव जो श्री कृष्ण है उनके अंत अंत शब्द का अर्थ है उनके निकट उनकी निकटता यही असली एकांत है अपने प्रेमास्पद की निकटता यही एकांत है और ये निकटता का अनुभव होता है भगवान की निकटता का अनुभव एकांत में नहीं भक्तों के समुदाय में ही भगवान की विशेष अभिव्यक्ति होती है मधभक्ता गायंती तिषा नारद ना बसा बै कुंठे योगिना हृदय न मधक्ता यायंति तिष्ठा नारद भक्त प्रेम से जहाँ कथा कीर्तन करते हैं वहां भगवान विराजते हैं सर्वाणी तीर्थानी वसंत तत्र युतोदार कथा प्रसंग स्वयं भगवान तुलसी काननम यत्रो यत्र पद्म बनानी चौ पुराण पठनम यत्र तत्र ही तो हरी ही वहां भगवान साक्षात विराज इसलिए भीर भक्तन की भावे रत्नावती जी को भक्तों की भीड़ बहुत अच्छी लगती कितने कितने विशेषताएं हो गई दो हो गई तीसरी महामहो छो मुदित उत्सव में रत्नावती को बड़ी रुचि थी एक जगह तो महाराज ऐसा लिखा है वैष्णव की परिभाषा क्या है भक्त और भगवान की परिभाषा है उत्सवप्रियो प्रियो विष्णु उत्सव प्रिया भक्ता भगवान विष्णु उत्सव प्रिय है और भक्त भी उत्सव प्रिय है वैष्णव का स्वरूप है उत्सव प्रियता आप लोग कहेंगे उत्सव प्रिय वैष्णवों को क्यों होता है उत्सवों में तो बहुत अब ये तो उत्सव करने वाले लोग जानते हैं कितना श्रम करना पड़ता है एक छोटे से भी उत्सव को करने के लिए कितनी व्यवस्था जुटानी पड़ती है क्या क्या नहीं करना पड़ता है व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है सहायकों की आवश्यकता होती है धन की भी आवश्यकता होती है पर उस उत्सव में होता क्या है बोले उस उत्सव में कथा कीर्तन होता है भगवान के दिव्य चरित्र गाए जाते हैं, भगवान के दिव्य उत्सव आदि मनाए जाते हैं उन उन उत्सवों उत्सवों से से क्या होता है? बोले उन उत्सवों से रसिकों का वैष्णवों का भक्तों का हरिजनों का मन मयूर प्रमुदित होकर नृत्य कर उठता है और जब भक्तों के मुख पर उल्लास होता है तो भक्त और भगवान की तदाकारिता है एकता है तो जब भक्तों को मुखुल्लास होता है तो भक्तों का मुखुल्लास देख करके भागवतों का भी मुखुल्लास, भगवान का भी मुखुल्लास हो जाता है उत्सव में भक्त जो है प्रसन्नता से आनंदित तो होकर के नाच उठते हैं और भक्तों की खुशी को देख कर हमारे ठाकुर जी भी मुस्कुरा उठते हैं तो उत्सवों में ही भगवान की मुस्कुराहट देखने के लिए मिलती है आप कहेंगे कि हम अनुभव नहीं कर सकते आप ध्यान से दर्शन कीजिए आपने घर के ही लाल जी का एक उत्सव मनाइए उत्सव के पहले मुखद छवि का दर्शन कीजिए वित्त हाँ। साठ विवर्जित तो हो करके, कंजूसी छोड़ करके खूब बढ़िया उत्सव मनाइए लाल जी का और खूब वैष्णवों को बुलाइए फिर देखिए आपके लाला हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको लगेगा कि इतना प्रसन्न तो हमने अपना लाला कभी आज के पहले देखा ही नहीं तो वैष्णव के मुख की प्रसन्नता भगवान के मुखारविंद से प्रकट होती है तो भक्त और भगवान दोनों प्रमुदित होते हैं उत्सव से इसलिए उत्सव प्रिया ही वैष्णवा वैष्णव उत्सव प्रिय होते हैं इतने उत्सव प्रिय होते हैं श्री स्वामी अजसरा जी महाराज विराज रहे हमारे वृंदावन में गौड़ी संप्रदाय में कोई संत का शरीर पूरा हो जाए तो ये नहीं कहते महात्मा मर गए पधार गए शरीर पूरा हो गया नहीं कहते निमंत्रण जाएगा आज अमुक संत का कांधा उत्सव है कांधा देने का उत्सव है मृत्यु को भी उत्सव कहते हैं वैष्णव लोग कांधा उत्सव और आप आश्चर्य मानेंगे इधर हरी बोल कीर्तन करते जमुना जी ले जाएंगे महात्मा को और उधार मालपुआ की तई चढ़ जाएगी लोहा से लोहा खटकने लग जाएगा घी की सुगंध दसों दिशाओं में व्याप्त तो होने लग जाएगी क्यों बोले कांधा उत्सव से कीर्तन करके नाच कूद कर वैष्णवाएंगे भूख लगी होगी क्या खाएंगे वो सब वहां से जमना नहा के आएंगे भगवान के श्रंग पर चार बार शंख का जल घुमा सबको जला छीटा दिया, दिया जाएगा सब चरणामृत लेंगे यज्ञोपवी परिवर्तन करेंगे सब बैठकर गरम गरम पुआ और खीर खाएंगे कांधा उत्सव का प्रसाद है और महाराज साफी में बांध के और ले जाते हैं फिर अमुक संत के कांधा उत्सव का प्रसाद प्रसाद है बड़ी श्रद्धापूर्वक लोग उसको लेते हैं अमुक संत का कांधा उत्सव का प्रसाद साहब, अब और उत्सव तो छोड़िए मरना भी उत्सव आविर्भाव महोत्सव तो होता ही है तिरुभाव महामहोत्सव भी होती उत्सव प्रिया ही वैष्णव उत्सव प्रिय होते इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति हो यदि मंदिर बनाया है तो कम से कम वर्ष का एक विराट तो होना ही चाहिए क्यों नहीं नहीं तो भगवान का स्वास्थ्य गिरने लग जाता है उत्सव में शिथिलता आई तो भगवान के स्वास्थ्य में भी शिथिलता आ जाती है और तो आप ज्यादा उत्सव मनाइए हम दावे के साथ कहते हैं खूब उत्सव मनाइए भाव से ठाकुर जी की पोशाक ओछी पड़ने लग जाएगी इतने मोटे हो जाएंगे आपको लगाया कि ये पोशाक ऊंची कैसे हो गई ठाकुर जी मोटे हो जाएंगे उत्सव में भगवान का स्वास्थ्य अच्छा होता है और भक्तों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है चकाचक खीर मालपुआ खाएंगे तो, तो स्वास्थ्य अच्छा हो गई खूब नाचेंगे कूदेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो गई तो महा महोत्सव मुदित और ये कितनी तीसरी विशेषता हो गई कथा कीर्तन प्रीति एक गुण भीड़ भक्तन की भावे दूसरा गुण महामहोत्सव मुदित तीसरा गुण और नित्य नंदलाल लड़ावे ये चौथा गुण एक तो सेवा होती है और एक एक सेवा होती है लाड पूर्वक राग भोग की सेवा और एक होती है खाना पूर्ति सेवा तो पधरा है घर में पर ये विचार किया जाता है घर का सबसे अधिक अनुपयोगी उपेक्षित कोना कौन सा है जो कोना जो अलमारी किसी काम में नहीं आती है जो कोना किसी काम में नहीं आता चलो यहाँ लड्डू गोपाल जी बैठ जाएंगे अब लड्डू गोपाल जी बैठ गए अच्छी बात है बैठे तो सही कैसे भी बैठे अब बड़ी समस्या सेवा पूजा की सेवा पूजा कौन करे पुरुष वर्ग को तो प्रपंच से समय नहीं वो सेवा करेगा नहीं माताएं भी किसी काम में लग गई तो उन्होंने बच्चों से कह दिया तुम पूजा कर अब ऐसे नाक पोसते जा रहे हैं ठाकुर जी को लोटा में डुबाते जा रहे हैं और उसको बेचारे को स्कूल जाना है वो उसको और आफत के हमारी मत्थे पर सेवा मर दी फिर ठाकुर जी को सिंहासन पर रखा और थोड़ी सी शक्कर अथवा थोड़े से चार दाने मिश्री के अथवा चिनोरी लाइची दाने भोग लगा दिए और अपने सवेरे से लेकर रात तक बकरी जैसा मुंह चलाया तो बताओ ये ठाकुर सेवा हुई कि ठाकुर सेवा के नाम पर खाना पूर्ति हुई भगवान की सेवा पूजा के जो बत्तीस अपराध है उन्होंने स्पष्ट लिखा है आपने शालिग्राम सेवा भी यदि अपने घर में पधराई है तो कोई भी वस्तु बिना भो लगा नहीं पाओ उठाई और खाने लग गए ये महद अपराध है प्रत्य खाने का विरोध नहीं है खूब खाओ पर भगवान को सुधार कर भोग लगाकर तुलसी धरा करके तब पाओ अनवेदित वस्तु वैष्णव को ग्रहण नहीं करनी चाहिए पानी भी बिना निवेदित किए हुए नहीं पीना चाहिए जो वैष्णव है तो हमारे यहाँ तुलसी की माला इसलिए कंठ में पहनी जाती है अब कहीं ठाकुर तो हमारे आसन पर है बीच में कहीं जल पीने की आवश्यकता हुई तब क्या करें बोले तुलसी माला अथवा तुलसी का दाना जल में स्पर्श कराया अपने हृदय विहारी को भोग लगाया और फिर जल पी लिया अनिवेदित पदार्थ शरीर में न जाए और कई संत तो ठाकुर को भोग लगाने के लिए गले में रखते हैं शालिग्राम जी कंठ में है हर समय नहीं रहते कथा आदि के समय रहते हैं अब कहीं जाना है ठाकुर जी संपुट में है जल में डुबालो उनका स्नान भी हो जाएगा गर्मी दूर हो जाएगी और जल पियेंगे भोग भी लग जाएगा चरणामृत भी हो जाएगा पियो तब चरणाम पियो पियो पाओ तब तो भगवत प्रसाद पाओ ये प्राचीन पद्धतियां हैं अनवेदित वस्तु जो है ग्रहण नहीं करनी चाहिए निवेदित वस्तु ही भगवान को जो हम भोग लगाते हैं उसी को पाना चाहिए तो लाड ला, लाड़ चाऊ की सेवा नित्य नंदलाल लाल लड़ा है लाड़ चाऊ की लाड़ चाव की सेवा आप करने लग जाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपके लाला आपके साथ खेलने लग जाएंगे एक गोकुल में बाई रहती थी गुस्साई श्री विठलनाथ जी महाराज की शिष्या थी वे वृद्ध हो गई ठाकुर सेवा करते करते तो ठाकुर जी साक्षात उनकी सेवा प्रकट होकर करते बालकृष्णलाल अब वो मैया कहती लाला मैं जब तक साग सुधारूं, तब तक तू यमुना तो जी ते जल लिया और ठाकुर जी जाके जमुना जी से जल भरगाते फिर वो कहती लाला मैंने बुहारू तो लगाई ली नहीं है मेरी आंख बूढ़ी है कछू कम दीख है तेरी आंख नहीं है दाल चावल अमनिया कर दे तो ठाकुर जी फटक करके दाल चावल अमनिया करते कभी कभी कहती लाला बहुत थक गई कमर में बड़ो दर्द है ठाकुर जी कमर दबाते घुटना दबाते माताओं को वृद्ध शरीर में कमर और घुटना का दुखावा रहता है ठाकुर जी स्वयं सेवा करते साक्षात खेलती ठाकुर जी के साथ कई बार ठाकुर जी बालकृष्ण है ना चंचलता ज्यादा करते ज्यादा चंचलता करते तो छड़ी उठाकर डांट देती खबरदार गोसाई जी ने मंत्र दिया तू माला नहीं फेरने देता है बहुत खटपट -खट करता है चुप बैठ ठाकुर जी बैठ जाते चुपचाप बस भगवान को अन्याश्रय सहन नहीं होता एक दिन उस बाई के परिवार का कोई व्यक्ति आ गया और उस बाई ने कहा मैं तो ब्रजवास कर रही हूं और तुम लोग हमारा ध्यान ही नहीं रखते कम से कम आ जाया करो हमारी खोज खबर तो लिया करो हमारा और सहारा कौन है वो तो इसलिए कह रही थी कुछ सेवा करे तो मैं कुछ गुसाई जी की भी सेवा कर सकू ये लोग हमको एकदम उपेक्षित मानकर हमारा ध्यान भुला दिया वो तो अपना कुछ दो चार बातचीत करके चला गया और ठाकुर जी मौन हो गयी ठाकुर जी बोलना चालना बंद कर मूर्ति बनकर बैठ गए लाला मैं तेरे उत्थापन को फल सुधार लू तब तक अमुक काम कर लेकुर जी तो हिले डुले नहीं बैठे रह अब बहुत रोई गाई पर ठाकुर जी मूर्ति के रूप में ही बैठे रह हिले डुले नहीं रोती रोती अपने लाला को लेकर गुसाई जी के निकट पहुंची गुसाई जी की गोद में रख दिया कहा आपने लाला दिया था क्या कारण है लाला रूस गया गुसाई जी ने कहा तुमने वाणी से अन्याश्रय ग्रहण किया होगा ये हमारे लाला का स्वभाव है ये अन्याश्रय को सहन नहीं करता